जब भी आप जिंदगी में कुछ करना चाहें तो दुनिया की ना सुने सिर्फ सुने अपने दिल की आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी नमस्कार मैं हूँ दिव्या विजयवर्गीय पत्रकार और समाज सेविका आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में और हम लोग एक से बढ़कर एक कलाकारों को आज सुन रहे हैं रेडियो सरगम के माध्यम से अभी हमारे बीच में ऋचा त्रिवेदी जी हैं आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में आप सभी की तरफ से रिचा त्रिवेदी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मेरा नाम ऋचा त्रिवेदी है मैं बेसिकली उजैन से हूँ और आफ्टर मैरिज में इंदौर शिफ्ट हुई हूँ मेरे दो बच्चे हैं और मैंने वैसे कंप्यूटर्स की पढ़ाई करी है एमसीए किया है फिर एम किया है और शादी के बाद मैंने बीएड भी किया है <laughs> और संगीत से पापा थे पापा को बहुत गाने का शौक़ था उन्होंने मतलब समाज में भी गरबे गाना या भजन या कुछ भी उनके माध्यम से मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर जो जीजाजी ग्रुप चलाते हैं जय हाट के सांस्कृतिक मंच करके तो उसके माध्यम से हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और उसी में हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं छोटे प्रोग्राम्स भी देते हैं भजन संध्या वगैरह भी होती है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं ऋचा जी अपने बारे में बताने के लिए धन्यवाद शुक्रिया और आपका संगीत के साथ जो लगाव है उसको देख खुशी है आप इसी तरह संगीत के साथ जुड़े रहें और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी चाहेंगे कि आपसे एक गीत सुने तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपके दिल के करीब है उसे जरूर गुनगुनाइए आप सुनाए हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से जो ये फिल्म मुकदर का सिकंदर का दिल तो है दिल दिल का क्या काजे आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजे आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजे दिल तो है दिल दिल का क्या कीजे यादों में तेरी खो जागी है प्यासी प्यासीराते आई है आते आते होठों पे दिल की बात प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान बेकरारी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 रिशा जी बहुत ही प्यारा सा मुकद्र का सिकंदर इस एल्बम से आपने गीत सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे आप बच्चों को भी शायद पढ़ाते होंगे हाँ। <laughs> तो बच्चों के साथ आपका कैसे ट्यूनिंग होता है कैसे आज के समय के जो बच्चे हैं उनको कैसे आप हैंडल करते हैं थोड़ा सा उनके स्वभाव उनके विचार बताएँ आज के बच्चे जो हैं वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से जैसे हम सुन लेते थे मम्मी पापा की ऐसे करना है वैसे करना है पर वो लोग बिल्कुल भी मतलब कॉपरेट करते नहीं हैं और उनके साथ ट्यूनिंग करना बहुत मुश्किल होता है फिर भी मतलब उनको समझा कर पढ़ा कर मेरे छोटे बच्चे हैं दोनों तो उनके साथ मतलब ट्यूनिंग करके उनको छोटे से छोटी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं और उनको पढ़ाना लिखाना लिखना सिखाना सबसे मुश्किल होता है तो वो भी कर रहे हैं उज्जैन उज्जैन धार्मिक नगरी है वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है हमारा घर वहीं है मतलब सिटी में ही है तो वहाँ से काफ़ी पास में है महाकाल गोपाल मंदिर है फिर शिप्रा नदी है फिर कर्क कर रेखा जो है उज्जैन से मंगलनाथ से होकर गुजरी है मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से उज्जैन बहुत महत्व रखता है और वहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है और अभी कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक का मेला भी वहाँ आरम्भ होगा ऋचा जी अभी आपका जाना होता है वहाँ पर कि हाँ। आ, मुश्किल नहीं नहीं अभी हम लोग जाते हैं हर मतलब त्यौहार वहाँ का ये मेरा ससुराल भी वहीं है हाँ। ए, मतलब इनकी जॉब इंदौर में है इसलिए हम लोग इंदौर रहते हैं अच्छा। बाकी मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉव वो लोग वहीं रहते हैं उज्जैन में तो हम लोग हर त्यौहार पर वहीं जाते हैं और वीकेंड्स पे जाते रहते हैं वहाँ पर चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और जाते जाते एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे हमारे रेडियो लिसनर्स को जैसे हर चीज़ में इंदौर जैसे नंबर वन बनता जा रहा है उसी प्रकार जैसे संगीत से भी जुड़े और आगे उन्नति करे धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रीचा जी और आशा करता हूँ हमारे लिसनर्स भी इस बात को ध्यान में रखेंगे जिस तरह से इंदौर सभी अलग अलग इवेंट में अलग अलग फील्ड में आगे हैं वैसे संगीत क्षेत्र में भी आगे बढ़े ऐसी आपकी शुभ भावनाएं है ऐसी शुभ कामना है तो हम भी चाहेंगे कि रेडियो सरगम आप सभी के साथ हैं आप संगीत के साथ जुड़ें और संगीत का जो भी कार्यक्रम जो भी गीत आप सुनाना चाहते हैं आपके लिए खुला मंच है आइए अपना गीत सुनाइए और लोगों तक अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में साझा कीजिए तो चलिए रीचा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सुन रहे हैं रेड्यू सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से उसे छल के प्यारो बाबा उसे छल के प्यार पाए है सुख संसारो बाबा पाए है सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भाल पे है सौ भाग्य सजाती तिलक लगा जय का शक्ति अनोखी है भर जाति प्यार से रहे निहारो बाबा प्यार से रहनो से छल के प्यारो बाबा नैनो से छ के प्यार पाए है सुख संसारो बाबा फल हो जाएंगे कितने किए